तथा चति ध्रुवो, मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यपरीह थे नम शोचर्हसी जात लब्धजनो ध्रुव अव्यचारी मृत्यु मरण ध्रुव मृत्य अपरिहार्यः अयम् जन्ममरणलक्षणः अर्थः तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वम् शोचितुम् अर्हसि